ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमरंदशाजनशया चक्षुरमील यमे श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थात यन भूतले स्वयं रूप मह्यम ददा स्वदातिक हे कृष्ण कूणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिका का राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावेश्वरी ऋषभानुसुतेदे प्रणमा हरिप्रिय वाशाकलू कृपा सिंधु्यव पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदी अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है उसके बारे में एक विशेष श्लोक है श्रीमद् भागवतम का जिसमें मनुष्य जीवन के जो जीवन की जो परम सिद्धि है वो किस पर निर्भर है उसकी शिक्षा श्रीमद् भागवतम से हमें प्राप्त होती है तो श्रीमद् भागवतम में कई सारे स्कंद हैं उसमें से एक स्कंद है पाँचवा स्कंद जिसमें भगवान ऋषभ देव का वर्णन आता है भगवान के अलग अलग अवतार हैं भागवतम में लगभग पच्चीस अवतारों का वर्णन है तो ऋषभ देव जो अपने पुत्रों को ये शिक्षा देते हैं भागवतम के पंचम स्कंद में ऋषभ शब्द का अर्थ है जो श्रेष्ठ है सर्वश्रेष्ठ तो भगवान मनुष्य में एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हैं देव और भगवान श्रेष्ठ हैं तो उनकी शिक्षा भी सर्वश्रेष्ठ है तो ऐसे देव एक समय में अपने जो सौ पुत्र हैं उनको शिक्षा प्रदान करते हैं हां उन सौ पुत्रों में एक सबसे वरिष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था भरत क्या नाम था भारत जिनके कारण ही ये देश का नाम क्या पड़ा भारत अभी इधर बहुत सारे भारत देश के गुणगान में गीत चल रहे थे आप लोग आए नहीं मैं आधे घंटे से सुन रहा था <laughs> दिन दिन अच्छा ओके okay. दिन तो इस प्रकार से आ, उनके जो सौ पुत्र थे ऋषभ देव के उनके जो बड़े पुत्र थे भरत जिनके नाम से इस देश का नाम भारत है तो ऐसे ऋषभ देव एक दिन अपने इन सौ पुत्रों को बिठाते हैं और उनको जीवन की परम सिद्धि की शिक्षा प्रदान करते हैं अभी हमारे घर में हम देखें एक पुत्र को बिठाना कितना कठिन है वो बैठता नहीं है दूसरा शिक्षा देना तो बहुत दूर हाँ बच्चे बचपन से ही माता पिता को शिक्षा देना शुरू करते हैं टी चालू करो तो थोड़े बहुत बैठ जाएंगे नहीं तो आजकल सबके पास मोबाइल है तो हर कोई अकेला अकेला अपने उसमें बैठा रहता है तो शास्त्र कहते हैं कि ये भगवान ऋषभ देव का जो शिक्षा है उनका आचरण है वो सर्वोत्तम है वो जिस प्रकार से अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं उसी प्रकार से ही ये हमारा उत्तरदायित्व है व्यक्ति को अपने जो अधीन है पुत्र आदि उनको सिखाना चाहिए बचपन से क्या सिखाना चाहिए भगवत भक्ति का नॉलेज ज्ञान देना चाहिए तो एक दिन उन्होंने उनको बिठाया और श्रीमद् भागवतम में वो फेमस श्लोक आता है जिस पर शिल प्रभुपाद ने कई सारे प्रवचन दिए और वो श्लोक है नाय देहो देह देहा कष्टान काम अर्भुजाम तपो दिव्य पुत्र का एन सत्व शुद्ध तस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम तो ये फेमस श्लोक जिस पर शिला प्रभुपाद ने कई स्थानों में प्रवचन दिए और कई बार इसको यूज़ किया तो इसमें शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यदि मैं अमेरिका आया और यदि वहाँ अमेरिकन सरकार को ये पता चलता कि स्वामी जी भारत से आए हैं और इस श्लोक की शिक्षा देने आए हैं यहाँ तो जैसे उनको पता चलता तो प्रभुपाद ने कहा मुझे वो लोग वहाँ से दूसरे दिन वापस भेज देते क्योंकि इस श्लोक का सार और शिक्षा क्या है तो वो शिक्षा ये है मेनली प्रभुपाद ने कहा कि मैं वास्तव में लोगों को रोकने के लिए आया हूँ पशु के समान अत्यधिक कार्यों में मत लिप्त हो आप पशु दिन रात मेहनत करता है कष्ट करता है तो प्रभुपाद ने कहा मैं रोकने के लिए आया हूँ समाज को कि पशु के समान अपना जीवन केवल कष्ट करने में व्यतीत मत करो उसके लिए ये मूल्यवान मनुष्य का देह नहीं मिला है इसलिए प्रभुपाद ने कहा वहाँ का जो कल्चर है वो कंज्यूमर सोसाइटी है हाँ कंज्यूम कर कर के व्यक्ति मरता है यहाँ इंडिया में क्या है कस्टमर हाँ कस्ट कर करके जो मरता है वो कौन है कस्टमर है तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक की शिक्षा वास्तव में उनके मुँह पर तमाचा है तो इस श्लोक में वो कहते हैं अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं सबसे पहले वो कहते हैं नायम देहो देह भाजाम नृलोके ना आयम देहो कि ये जो देह है शरीर है देह भाजाम जिनके पास ये बॉडी है मनुष्य का जिनको ये मिला है विशेष रूप से नृलोके मनुष्य शरीर उन व्यक्तियों को ये जानना चाहिए कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है तो इस श्लोक में सबसे पहले ऋषभ देव कहते हैं अपने पुत्रों को दो चीजों के बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यही तो बुद्धि हाँ, हमारा मन तो हमेशा पागल के कार्य करने के लिए भागता रहता है लेकिन मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि विवेक बुद्धि होनी चाहिए व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है जो नहीं करना है तो सर्वप्रथम ऋषभ अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं वो कहते हैं कि क्या मत करो हे मेरे पुत्रों, सबसे पहले वो कहते हैं कष्टान कामान दो शब्द बोलते कौन से दो शब्द है जोर से बोलिए कामान। हा ये दो शब्द वास्तव में ये संसारिक जीवन भौतिक जगत का जो कष्ट स्थिति है उसको दर्शाते हैं तो ऋषभ कहते हैं कि कष्टान कामान ये मत करो कष्ट और कष्ट क्यों करता है व्यक्ति काम की पूर्ति करने के लिए प्रभुपाल एक बार हिंदी प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने कहा वो कहते हैं कि मैं कहा, कलकत्ता में देखा कि लोग गधे के समान ठेले धोते जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य जीवन इतना अधिक व्यस्त रखा है इवन गधे से भी अत्यधिक काम करता है व्यक्ति मतलब गधा तो इतना बिजी रहता है सुबह से शाम तक धोबी का बोझ धोबी घाट से उठा के घर ले जाएगा घर से फिर जहा कस्टमर है उनके घरों में जाएगा फिर घूम घूम के शाम को वापस आएगा और गधे को पूछे अरे तुम करते क्या हो पूरे दिन इसमें लगे रहते हो कोई एक ड्रेस मिलता है क्या आपको पहनने के लिए इतने सारे कपड़े घुमा घुमा के वापस आ जाते हो वो कहेगा नहीं एक ड्रेस भी पहनने को नहीं मिलता है फिर मिलता क्या ये क्यों करते हो वो कहेगा कि हरी हरी घास शाम को जब आता हो ना तो जो मेरा मालिक है वो खिलाता है तो दूसरा गधा कह सकता है क्यारे इतने सारे के गधे पड़े हैं जो तो फ्री का घास खा रहे घूम घूम के तुम्हें इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता है लेकिन वो कहता है नहीं हाँ मैं कष्ट नहीं करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला ये हम कन्विंस हो गए है मैं कुछ करूंगा नहीं अत्यधिक कष्ट तो मुझे नहीं मिलने वाला तो इस कारण से आ, यदि मनुष्यों को देखे हम तो मनुष्य भी दिन रात गधे के समान कार्य कर रहे हैं बल्कि ये यदि गधा सुनेगा तो गधा के प्रति अपराध है क्या है गधे के प्रति अपराध है ये कहना कि गधे के समान काम कर रहे हैं बल्कि आजकल गधे भी काम इतने नहीं करते करते क्या मैं हमेशा सोचता हूं कि बचपन में सब जगह गधे दिखाई देते थे काम करते हुए लेकिन आजकल गधे भी नजर नहीं आते मनुष्य क्या बन गए अभी गधे बन गए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं असंख्य कष्ट उठा रहे हैं इसलिए ऋषभ कहते हैं कष्टान कामान तो कहते कष्ट मत करो इतना अधिक इतना अत्यधिक परिश्रम क्यों तो संस्कृत में जो काम शब्द है उसको उसका अर्थ है काम वासना या फिर काम शब्द का दूसरा अर्थ है भौतिक असंख्य इच्छाएं और हिंदी में भी हिंदी में काम शब्द का मतलब क्या है कार्य करना है ना जैसे आप किसी को कहते हो कि प्रभु जी ओ माता जी आप सत्संग में आया करिए तो वो क्या कहते हैं लोग बहुत काम है क्या है <laughs> बहुत काम है तो है ही बहुत काम इसलिए टाइम नहीं है हमारे पास तो उस व्यक्ति के पास अत्यधिक काम होगा बाहर करने के लिए जिसके अंदर क्या है काम भरा पड़ा है तो हम बाहर हमारे लिए इतना काम क्यों है करने के लिए है क्योंकि हमारे हृदय में काम भरा पड़ा है काम डिजायर्स डिजायर्स और जिनकी पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को दिन रात कष्ट करना पड़ता है इसलिए क्यों हाँ वो कहते हैं ऋषभ अपने पुत्रों को कहते क्यों इतना हार्ड वर्क कर रहे हो हाँ किसी चीज को प्राप्त करने के लिए क्योंकि हमारे कष्टों का कारण ही क्या है कामनाएं हैं असंख्य कामना मोर ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण क्या बताओ मेरे हृदय में असंख्य कामनाएं हैं और इन कामनाओं के कारण भी मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूं जिनके कारण मैं अपना कष्ट किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता तो वो कहते हैं कि कष्टान अरहते विडभुजाम फिर एक उदाहरण देते कौन ऐसा दिन रात लगा रहता है तो वो कहते कौन है वो विडभुजाम खाने वाला कौन है सुवर है तो ऋषभ कहते अपने बच्चों को अरे पुत्रो ये सुवर है जो दिन रात कष्ट करता है क्योंकि काम की तृप्ति करने के लिए आ? इसलिए वो सुकर दिन रात लगा रहता है मल खाने के लिए तो शुकर उसका नाम क्यों है क्यों कहते हैं शुकर उसे शास्त्र कहते शुकर इसलिए बोला जाता है इति सुसुकर सुसु जो चलता है ना सुवर प्रकृति ने उसको इतनी अच्छी नाक दी है मुंह दिया है गटार में डालता है और सूंघते सूंघते ढूंढी लेता है उसका जो फाइनल गोल ऑफ लाइफ है पूरे दिन का जो लक्ष्य है वो ढूंढी लेता है उसका आस्वादन करता है तो उसकी नाक से आवाज आती रहती है आप देखोगे और सूकर की ये खासियत है कि ऊपर देख के नहीं चलता देख के चलता हमेशा हमेशा हमेशा नीचे हमेशा वो ढूंढता रहता है गंदगी में रहता है ढूंढता रहता है सदैव नीचे देखता है ऐसे हमारे एक भक्त मुंबई में प्रवचन दे रहे थे तो जितने भी प्रवचन श्रोता सुनने के लिए बैठे थे तो उनके लिए सबने एक प्रश्न पूछा उन्होंने पूछा कि आप लोग बताओ मुंबई वासियों कि आप आखरी में, मतलब, आप आप अपने में मतलब बताओ कब कब कब कब कब आपने आपने आपने आकाश आकाश को देखा कब, आकाश को देखा कब देखा देखा है है आपको भी मैं लास्ट स्काई देखा नहीं नहीं, नहीं। वैसे मीन कल देखा परसों देखा पंद्रह दिन पहले देखा एक हफ्ता पहले देखा कब देखा वो जब श्रोताओं को पूछा किसी ने भी हाथ नहीं ऊपर किया आकाश तो देखा ही नहीं हा? सुवर ऊपर देखता है क्या? नहीं। आज कल मनुष्यों की भी स्थिति ऐसी है कि वो भी भी उनके पास भी ये भगवान की जो सुंदर प्रकृति है तारे हैं चंद्रमा है नील वर्ण जो आकाश है उसको देखने के लिए भी समय नहीं है क्योंकि उनके पास दो चीजों में लगे है कष्टान कामान कष्टान कामान तो और वैसे भी थोड़ा ऊपर देखे तो कहाँ तक देखता है बिल बोर्ड तक देखता है एडवर्टाइज बिल बोर्ड कहाँ कहाँ लगे हैं उसकी हाइट भी उतनी होती है उससे ऊपर आग जाती नहीं है इतनी भौतिकतावादी लोगों ने इतने बैरिकेड्स एक प्रकार से बना के रखे हैं कि हम ऊपर भी आसमान को नहीं देख सकते इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि इतनी दयनीय स्थिति आजकल हम इतने अधिक कठिन स्थिति में है कि भगवान के जो प्रकृति है नेचुरल जो घास है पृथ्वी है उसको भी हम कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। चलते भी है तो किसके साथ चलेंगे किसके साथ शूज जूते और पाव खोलेंगे भी तो भी नीचे क्या है मार्बल टाइल्स लेकिन कभी भी ये जो नेचुरल प्रकृति है उसका स्पर्श नहीं करते और वही तो संस्कार बच्चों में है किसी बच्चे को पूछो आप जाकर बेटे बताओ दूध कहा से आता है क्या बोलेगा देड़ी। देड़ी। मदर डेरी दूध वाला दूध देके जाता है उसको उससे परे पता नहीं कि गाय दूध देती है उसको पूछो न पानी कहाँ आता है समय नल के नहाते हो तो कहते पानी कहाँ से आता है नलके से आता है मतलब ऐसी स्थिति एक तो हमारी है और हम उचित शिक्षा न देने के कारण आगे आने वाली पीढ़ी की भी है तो इस प्रकार से जो सुअर है हाँ उसका अंततः हा। सुअर को पूछो इतना कष्ट कर रहे हो तो अंत क्या प्राप्त करने के लिए तो वो कहेगा बस एक ही चीज विष्टा प्राप्त करने के लिए मल प्राप्त करने के लिए तो इसी प्रकार से देखे कि जो मनुष्य समाज का जो सबसे नगण्य वस्तु है जिसको फेंका गया है मल को वो गोल है किसका एक सुअर का तो इस प्रकार से मनुष्यों की स्थिति है सुवर को यदि पूछे कि आपसे सबसे बड़ा सबसे एडवांस समाज आपका कौन सा है हाँ तो स, कोई सुवर बोल सकता है कि जहाँ फ्रेश मल अवेलेबल है निरंतर वो समाज क्या है एडवांस है सोचो वो तो छोड़ ही दीजिए हाँ कोई एक, एक सुवर को आप मिले गलती से तो उसको पूछो और पढ़ा लिखा सुवर हो कोई उसको पूछो कि पढ़ने लिखने के बाद कहाँ जाना चाहते हो अभी कोई मनुष्य सूट वूट टाई पहन के स्कूल कॉलेज पी होल्डर उसको पूछते हैं हम तो पूछता है कि मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूं, इधर उधर जाना चाहता हूं, लेकिन कोई पढ़ा लिखा सुअर है उसको आप एक प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या कहेगा कहा जाना चाहता हूं? तो वो सुअर कहेगा कि मैं तो वहां जाना चाहता हूं जहां कोई शौचालय ना हो है कि नहीं वो उसके लिए अमेरिका है तो ये अंतता देखा जाए कि इतना कष्ट काम सलिए है भौतिक इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए इसलिए वो अपने पुत्रों को सबसे पहले कहते हैं कष्टान कामान इस अत्यधिक कष्ट काम की पूर्ति करने के लिए मत करो आ? तो यदि उनके पुत्र उनको पूछे तो करे तो क्या करे पूछ सकते ना इतना सब कुछ मना कर रहा है तो करने तो क्या करना चाहिए हमें तो वो अगले लाइन में कहते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र कहा वो कहते हैं मेरे पुत्र तपस्या करो क्या करो तपस्या करो तो कहेंगे ये तपस्या तपस्या भी तो तो तो बड़ा कष्ट कष्ट है है है है तो क्या है कि नहीं नहीं क्या क्या वो कहते ऐसा वैसा तप मत करो इस संसार में हर एक व्यक्ति तप कर रहा है हा? देखो हमें तो एक ही पता है कि हिरण ने तपस्या की थी कैसे दोनों हाथ ऊपर उठा के अपने अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर लेकिन आप मुंबई ट्रेन में जाओगे लोकल में तो वहां सारे कश्यप की मुद्रा में सारे हाथ ऊपर करके ऐसे लटके हुए हैं, और वहा कल्याण से लेकर मुंबई सेंट्रल वीटी और कितने घंटे का वो ट्रैवलिंग है मेट्रो में हाँ दिल्ली में भी आ रहा था तो मैं तो अपने साइड में पकड़ा था मुझे हिरण्य की याद आई थी बाकी सब तो लटके हुए थे ऐसे हाँ तो इस प्रकार से देखे तपस्या इस संसार में है व्यक्ति कर रहा है आपको कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन इंद्रिय भोगों के लिए कर रहे हैं भौतिक सुख की कामना के लिए इसलिए उनके जो ऋषभ देव कहते हैं ऐसा वैसा तप मरो तप मत करो कौन सा तप करो हाँ दिव्य तप वो कहते हैं कि दिव्य तप करो तो पूछ सकते हैं कि दिव्य तपस्या करके क्या हमें मिलने वाला है तो आखिरी आगे वो कहते हैं शुद्ध तस्मात हम वो कहते हैं दिव्य तपस्या से क्या होगा कोई व्यक्ति अपने जीवन में तपस्या थोड़ी थोड़ी स्वीकार करता है तो उससे वह सत्व गुण में आता है कौन से गुण में सत्व गुण क्योंकि रजोगुण और तमोगुण अच्छा नहीं है हमारे लिए मनुष्यों के लिए नहीं है तमोगुण तो काम की पिपासा के लिए व्यक्ति दिन रात भागता रहता है रजोगुण से और तमोगुण से क्या करता है निद्रा आलस आदि प्राणी के जैसा पड़ा रहता है तो लेकिन एक मनुष्य को कम से कम सत्व गुण में स्थित होना चाहिए सत्व गुण में ज्ञान है है है शांति एक प्रकार का सुख और वो अनुकूल है भगवत भक्ति करने के लिए तो इसलिए वो कहते हैं कि तपस्या करने से क्या होगा सत्व गुण आएगा और उससे क्या होगा शुद्धि क्या है उससे शुद्धि तो हम एक्चुअली क्यों कस्टम में है हमारे जीवन में क्यों पाप में भावना हमारे हृदय में है क्योंकि अशुद्ध इच्छाएं हैं जिनके कारण हम बार-बार पाप कर्मों में लगे रहते हैं पता है ये उचित नहीं है पाप है फिर भी हम करते हैं तो इसलिए क्योंकि हम शुद्ध नहीं है तो शुद्ध होने के लिए वो कहते हैं कि हमें दिव्य तपस्या को स्वीकार करना चाहिए और दिव्य तपस्या को स्वीकार करते हैं तो हम सत्व गुण में आते हैं और उससे फिर हम शुद्ध हो जाते हैं तो वो कहेंगे कि फिर हम क्या सुख के पीछे नहीं भागे तो ऋषभ देव कहते कि नहीं ये भौतिक सुख जिसको तुम सुख सोच रहे हो वो शाश्वत नहीं है वो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है क्योंकि वो कहते हैं ऐसा वैसा सुख नहीं सुख के पीछे भागना है तो एक दिव्य सुख के पीछे भागो वो कौन सा है ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम ब्रह्म सुख भगवत सुख के पीछे भागो वो क्या है शाश्वत है क्योंकि इस संसार का जो सुख है वो उसमें दो चीजें हमेशा हैं एक तो उसकी शुरुआत है और उसका अंत है वो सुख की आशा लगा के हम बैठे रहते हैं सोचा अभी हमें बहुत ठंड लग रही है तो आशा लगाते सूरज थोड़ा सा आ जाए हाँ तो आ भी जाता है लेकिन फिर डरते फिर से सूरज चला ना जाए हमेशा आशा है सुख की और उसके बाद तुरंत भय है कि वो सुख मेरे जीवन से चला ना जाए छूट ना जाए तो इस प्रकार से यहाँ वो कहते हैं कि ये जो भौतिक सुख है उसकी ये स्थिति है हाँ जैसे हमें याद है कि बचपन में हम जब कोल्ड ड्रिंक्स को देखते थे तो बहुत दिनों के बाद सोचते थे कि पीना चाहिए और पीने का मौका मिलता था तो देखते थे कि अरे और उसको जब खोला जाता था तो आनंद बड़ा आता था दो चीज़ें अच्छी लगती थी जब खोलते थे ओपनर से तो उसका आवाज़ हो जाता था और उसके बुलबुले बाहर की ओर ना निकलने लगते थे फिर देखते थे और ओपन करते थे कितना आत है और फिर सोचते थे कि अभी क्या करे पीना शुरू करे तो पीना जैसे शुरू करते थे तो बस थोड़ा सा पीते थे थोड़ा से नहीं थोड़ा थोड़ा थोड़ा था कि आनंद ले उसका कितना आनंद आ रहा है जब वो कोल्ड ड्रिंक अंदर जाता है और एक विशेष प्रकार का स्वाद मुँह में आता है और सारे जो इंद्रियां हैं वो खुलने लगती हैं नहीं डकारे आती है <laughs> तो इस प्रकार से फिर जब पीते रहते पीते रहते हैं फिर बेच बेच में बोतल को भी देखते कितना बचा कितना बचा ऐसे हमारी स्थिति फिर फाइनल देखते अरे एक ही घुट बचा फिर क्या करते फिर आंखें बंद करके हम ऐसे पीते थे कि आखिरी घुट है पूरा चेतना के साथ उसका आनंद फिर से नहीं मिलने वाला तो ऐसा भौतिक सुख भौतिक सुख के लिए भी हमारी स्थिति ऐसी है इंद्रियों से जो प्राप्त होने वाला है क्योंकि हम सोचते हैं धन आ जाएगा आशा क्या है आशा कि धन आ जाएगा और फिर आता है तो फिर उसको लगाते हैं हम भौतिक सुख प्राप्ति के लिए फिर देखते हैं अरे बैंक बैलेंस कितना रह गया कितना रह गया खत्म हो रहा है आयु खत्म हो रही है बल खत्म हो रहा है सौंदर्य खत्म हो रहा है सब चीजें खत्म खत्म हो रही है तो फिर हमें भय लगा रहता है और कुछ समय के बाद देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया इंद्रिय सुख इसलिए प्रभुपात कहते हैं असली इंद्रिय भोगी कोई है तो वो कृष्ण के भक्त हैं कौन है उनको पता है कैसे सर्वोच्च <laughs> भोग आनंद उठाया जाए वो कहते क्यों क्योंकि उनके पास एक सूत्र है ऋषि केना ऋषि केशव सेवनम भक्ति रुचते वो अपने इंद्रियों को किसकी सेवा में लगाते हैं कृष्ण की प्लग इन करना अपने आप को किसके साथ प्लग इन करना कृष्ण के साथ तो फिर कृष्ण तो सबसे आनंद के आगार हैं सुख के परम भोगता हैं तो भो फिर हम आध्यात्मिक आनंद अनुभव करते हैं तो ये जो भौतिक सुख है वो तुच्छवत लगता है कैसे लगता है जैसे आप देखो सुवर कोई मल खा रहा हो तो हमारी जीवा में थोड़ी पानी आएगा कि अरे वो अकेला क्यों खा रहा है मुझे भी भागना होगा हमें क्या लगता है वैसे ही माधवेंद्र माधवेंद्रपुरी जब भौतिक भोग की वो कहते विचार भी आता है तो मैं उसके ऊपर थूक जाता हूं ऐसी अवस्था उनके हृदय की है चेतना की है मन की है तो उसी प्रकार से जो मनुष्य है यदि परम सुख चाहता है तो उसको आध्यात्मिक सुख की कामना करनी चाहिए इसलिए शास्त्र कहते रमनते योगी नत्यानंदम चिदात्म कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो ऐसे अनलिमिटेड सुख में मग्न रहते हैं इसके कारण वो सदैव आनंदित होते हैं अब देखो भौतिक जगत के जो पृथ्वी के वासी है क्या सुख है उनके पास? आ, जो हम का मतलब संडे का इंतजार करते कब बाकी दिन तो दुखी रहते हैं मंडे टू सैटरडे दुख के दिन है ऑफिस जाना पड़ता है मिस नहीं कर सकते हाँ लेकिन सुखी दिवस कौन सा है संडे जैसे संडे कल आ रहा है तो आज के दिन आनंद फूटता है जैसे क्रिसमस आ रहा है कल सबको छुट्टी है आपको तो लोग क्या कह सोचते हैं कि बस कल छुट्टी है लंबा सोएंगे सबसे पहला मिंस क्या लंबा सोएंगे जल्दी नहीं उठना है ऑफिस के लिए जल्दी उठते रहते तो ये क्या आनंद क्या है इसमें हाँ ये तो एक पशु की तरह है सुअर कुत्ता बिल्ली आदि में उस दिन कुत्ते के ऊपर प्रवचन दे रहा था फरीदाबाद में एक घंटे का प्रवचन था डॉक डॉक फिलोस तो उसमें यही बता रहा था को, कोई कुत्ते होते हैं और अधिकतर कुत्ते का काम है सोते रहता है जब मालिक सोता है तो वो जाग के उसको नींद खराब करते रहता है तो वैसे ही हम देखे की देवतागन जब ऊपर से देखते मनुष्यों को वो कहते ये क्या ये सूर की जैसे ये लोग घूम रहे इधर उधर आप सोचो फ्लाइट से नीचे देखते हो तो आपको ये सब गाड़िया कैसी नजर आती है मैच बॉक्स प्रभुपात पहले बार फ्लाइट में बैठे थे न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे तो प्रभुपात जब उतरे तो उतर के एक प्रवचन दे रहे थे वे, वेलकम उनका जो कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैंने देखा अरे ऊपर से तो ये सारी गाड़िया मैच बॉक्स के सामान लग रही थी जैसे तो बच्चे खिलौने के साथ खेलते है ना छोटी छोटी गाड़ियां तो देवतागंज हमें देखते हैं तो कहते ये क्या लोग है किस चीज में सुख ढूंढ रहे हैं सोचो कोई देवता आपके घर में आ जाए वो देखेंगे अच्छे कैसे सुखी मनाते हैं लोग देखते कि दिन भर एक बॉक्स के बॉक्स बना के रखा है उसके सामने रिमोट लेके बैठे रहते एक बॉक्स का आविष्कार कर दिया मनुष्य ने और उसके अंदर सर डाल के बैठा रहता है दिन रात रजाई ओढ़कर और वो सोचता यही सुख है और उसमें देखता है तो क्या देखता है हाँ की एक व्यक्ति ने लकड़ी लकड़ पकड़ी और दूसरा गेंद फेंक रहा है देवता हस्तर ये क्या हो रहा है ये क्या सुख है हाँ ये क्या देख रहे बेचारे पागल लोग हाँ तो इस प्रकार से देवतागण कहते हैं कि ऐसे हाँ सुख को ये लोग सोचते हैं कि यही परम सुख है मैं उस दिन भी बता रहा था कि एक गांव का व्यक्ति जब शहर में आया किसी व्यक्ति के घर में तो टेलीविज़न देख रहा था टेलीविज़न देखते हुए उसने देखा फुटबॉल का मैच हो रहा है ग्यारह ग्यारह कितने लोग बाईस लोग भाग रहे हैं पूरे कई घंटे तक वो मैच चल रहा है फुटबॉल का फिर फाइनल तो उसने कहा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि सारे लोग एक ही बॉल के पीछे क्यों भाग रहे अच्छा है कि हरेक को अलग अलग एक एक बॉल दे दो हाँ तो मतलब हम लोग क्या सुख को मान बैठे हैं, है ना वो पशु के भाती ही है सुवर को जैसे जिस दृष्टि से हम देखते उसी दृष्टि से देवतागन भी हमें पास ब्रह्म सुख है हा? जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है वो देखते कि देवतागन क्या है हा? वो अपसरा के पीछे पागल है वो कहते तो निम्न सुख है और ब्रह्म सुख जो ब्रह्म में आनंद लेते हैं ब्रह्मवादी जिन्हें कहते उनसे भी बढ़कर आनंद कहा है जो भगवान के भक्त हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है वो कहते ये ब्रह्म तीन प्रकार के साक्षात्कार है ना ब्रह्मा परमात्मा और भगवान हमने पिछली बार ये चर्चा की थी तो जब भगवत साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति वो देखते कि ये ब्रह्म साक्षात्कार ये बाल्टी में गोते लगा रहे हैं यहाँ आओ भक्ति सिंधु में क्या हो जाओ डूब जाओ जो यहाँ इतना अत्यधिक आनंद है तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं विशेष रूप से ऋषभ देव ने कहा कि ये मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है और इससे आध्यात्मिक सुख प्राप्ति की कामना करनी चाहिए तो इस श्लोक में वो यही बता रहे हैं मनुष्य जीवन को सफल बनाने की विधि बता रहे किस चीज की विधि मनुष्य जीवन को सफल हाँ ये प्रोसेस है मनुष्य जीवन में परफेक्शन प्राप्त करने की तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है मनुष्य जीवन में सफलता तो उसके लिए सात प्रकार का नॉलेज आपको होना आवश्यक है कितने प्रकार का हाँ मैं आपको इसके बाद पूछूंगा क्या क्या है सात तो आप ध्यान से सुनिए हाँ हमारे पास टेन मिनट्स है तो सबसे पहले व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए इस भौतिक संसार के स्थिति का ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का ज्ञान मचरियल वर्ल्ड के जो स्थिति है भौतिक संसार की जो स्थिति है उसका ज्ञान होना चाहिए सोचो आप यहाँ दिल्ली में रह रहे हो हाँ तो दिल्ली में रह रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको दिल्ली का ज्ञान होना चाहिए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कहाँ है मेट्रो स्टेशन कहाँ है पोलिस स्टेशन कहाँ है कुछ बेसिक आपको क्या होना चाहिए डिटेलिंग पता होनी चाहिए ऐसे नहीं कि आप इतने सालों से रह रहे हो और आपको कोई पूछे कि कहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आप को है कि कोई भी रास्ता पकड़ो कहाँ पहुँचोगे जहाँ रेल शुरू हो जाती है वहां से रेलवे स्टेशन शुरू हो जाता है सारे रास्ते जहाँ एंड होते हैं वो रेलवे स्टेशन है ऐसे नहीं हाँ तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में है मटेरियल वर्ल्ड में है उसको इस भौतिक प्रकृति का ज्ञान होना परम आवश्यक है हाँ तो ये ज्ञान भगवान भगवत गीता में देते हैं और क्या बोलते हैं भगवत भौतिक संसार के बारे में दुखालयम आ शाश्वतम दो चीजें बताते हैं ये है भौतिक प्रकृति का या भौतिक संसार का ज्ञान और भी अधिक डिस्क्रिप्शन है जो हम गीता में और श्रीमद् भागवत में प्राप्त करते हैं शास्त्रों के माध्यम से लेकिन ये सार है कि यह संसार दुखालय है कोई व्यक्ति कह सकता है कि विद्यालय का मतलब है जहाँ विद्या मिलती है लेकिन लाइब्रेरी में बैठ के भी मैं अः मेरा लंच का जो डब्बा है बॉक्स खोल के खा सकता हूँ भोजन तो विद्यालय नहीं है वो विद्यालय के साथ खा भी सकता है या कोई व्यक्ति कह सकता है कि भोजनालय मतलब कि जहाँ केवल भोजन ही मिलता है तो व्यक्ति वहां बैठ के कोने में पेपर भी पढ़ सकता है पढ़ सकता है कि नहीं कोई कहे की कृष्ण ने बोला ठीक है दुख लेकिन मुझे तो मेरे पास तो अच्छी गवर्नमेंट सर्विस है मेरे पास तो मेरा फैमिली है घर है गाड़ी है मकान है मैं तो सुखी हूं बोलते कि नहीं बोलते लोग इसलिए कृष्णा ने अगला शब्द यूज किया अशाश्वतम कौन सा ठीक है आप सोच रहे हो मैं खुश हूं लेकिन बेटा इंतजार करो जस्ट फ्यू मिनट्स कुछ घंटे कुछ साल आप ये आपके पास ये सारा चीजें नहीं रहने वाली आप खुद ही बूढ़े होने वाले हो मरने वाले हो आपके पास ये जो भी चीजें शरीर से संबंधित है वो आपसे छीनी जाएगी फोर्सफुली इसलिए कृष्ण कहते हैं ये भौतिक संसार भी अशाश्वतम है और इसी की शिक्षा भागवतम में भी ब्रह्मा जी कहते हैं पदम पदम एत विपदाम ब्रह्मा जो आर्किटेक्ट है इस भौतिक जगत के उन्होंने भी बोला कि यह संसार विपदाओं से भरा पड़ा है तो पहला नॉलेज कौन सा होना चाहिए भौतिक संसार की स्थिति का ज्ञान और दूसरा होना चाहिए हमारे भौतिक स्थिति का ज्ञान किसके पर्सनल हमारी स्थिति का कि मैं कौन हूं मेरी क्या स्थिति है इसलिए इसका नॉलेज गीता में कृष्ण देते ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मन सष्टानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर भगवान कहते ये जीवात्मा मेरा शाश्वत अंश है और ये अपने मन और पांच इंद्रियों के कारण पागल की तरह संघर्ष कर रहा है पाद एक बार प्रवचन दे रहे थे वो कह रहे थे कुश्ती लड़ रहा है इंद्रिय रहना है मुझे भौतिक जगत में यहाँ आनंद प्राप्त करना है कहते प्रकृति बहुत कठोर है किसकी सुनती नहीं है वो हाँ वो सबको दंड देके रहती है कष्ट देती है उसका काम ही है और तीसरा क्या है हमारे सौभाग्य का ज्ञान हमें होना चाहिए कि मैं कितना फॉर्चूनेट हूँ कैसा फॉर्चून हम देखे कि हम इस भौतिक जगत में जन्म लिए हैं लेकिन फिर भी भगवान और उनके भक्तों की इतनी कृपा है कि मुझे उनके बारे में सुनने का मौका मिल रहा है उनका प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिल रहा है उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है ये भगवान का जो पवित्र नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा जोर से हरे हरे हरे राम राम राम राम उसका उच्चारण करने का मौका मिल रहा है तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं हाँ हम अनुभव करे कि क्योंकि ये जो भगवान का पवित्र नाम है इसका उच्चारण करने के लिए सत्य युग के जो लोग हैं वो भी ताक में लाइन में खड़े रहते हैं कि कब कलयुग आएगा और हम उसमें जन्म लेंगे और क्या उच्चारण करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम प्रभुपाद ने कहा कि जो सत्य के बड़े बड़े मुनि लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब कभी हरे कृष्णा ग्रस्त भक्तों के घर में हम उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे ताकि बचपन से क्या सुनाई मिलेगा कृष्ण नाम प्रसाद आध्यात्मिक नाम गीता भागवत के बारे में भगवान की सेवा करने को मिलेगी तुलसी की सेवा करने मिलेगी वृंदावन जाना मिलेगा जगन्नाथपुरी मायापुर बचपन से ही इसलिए वो प्रभुपाद कहते हैं ये बड़े बड़े मुनि ऋषि भी सत्य के कलयुगा में भक्तों के घर में जन्म चाहते हैं हाँ तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम फॉर्चुनेट है ये मेरा इसलिए हमें अपने सौभाग्य का ज्ञान होना चाहिए ग्रेटफुल होना चाहिए हमें क्या होना चाहिए कृतज्ञ हाँ जैसे एक व्यक्ति एक भिकारी एक रेड लाइट में खड़ा रहता था एक व्यक्ति रोज ऑफिस जाते समय उधर आता था और उस भिखारी को एक रुपया एक रुपया देता था तो देखा एक एक एक हफ्ते तक वो आया नहीं हाँ अरे रोज वेट कर रहा है अभी एक हफ्ता हो गया आया नहीं और फाइनली एक दिन वो सात दिन के बाद वो व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए आता है रेड लाइट पर तो वहाँ ये भिखारी जाके उसके पास क्या कहता है इतने दिन आप नहीं थे तो कितने दिन सात दिन तो कहते भाई सात रुपये निकालो <laughs> <laughs> कितने रुपए कहते हट यहां से हाँ हफ्ता मांग रहे हो मुझसे <laughs> तो मतलब वो ग्रेटफुल नहीं है अपना वो एक रुपया उसको मिल रहा है उसके लिए वो नहीं ये नहीं है कृतज्ञ नहीं है वो अपने सौभाग्य को नहीं समझ रहा है हाँ तो एक व्यक्ति एक दूसरे भिखारी का भी उदाहरण मेरे दिमाग में आ गया वो एक भिखारी एक आ, आ, क्या कहे थे लाला जी के पास जाते थे उन्होंने कहा एक रुपया दे दो वो कहता कल आ जाओ वो तो भिगारी उसे कहता है आप लोग लाला लोग कल कल कह के मेरे लाखों रुपये आपके पास ही रह गए <laughs> मैंने कितने कल बोले होंगे उसने <laughs> हर बार जाओ कल कल कल कहते इतने दिन बिता दिए तो इस प्रकार से कृतज्ञ नहीं है इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा देखे कृष्ण की कृपा को फिर हम स्ट्रेस चिंता से परे रहेंगे हाँ और चौथी चीज क्या है भगवान के अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए हमें हाँ भगवान के अलग अलग अवतार भगवान का परमात्मा फॉर्म उनके डिबोटीज विग्रह नाम प्रसाद हाँ ये सब चीजों के प्रति और ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा है भगवान है उनके अस्तित्व का ज्ञान और अनुभव करें हम अपने जीवन में उनके शक्ति को देखें इस प्रकार से प्रभु कहते हैं कि हमारे पास भगवान का एड्रेस है उनका नाम है पता है सब कुछ है इतना ही नहीं उनके पार्षदों का बारे में हम बोल सकते हैं इतना ही नहीं भगवान चौबीस घंटे क्या कार्य करते वो भी हमारे पास है फिर भी तुम कहते हो कि भगवान नहीं हो रासल ऐसे वो कहते थे अरे मूर्ख व्यक्ति इतना सब कुछ हम बोल रहे हैं फिर भी आप कहते हो भगवान नहीं है इस प्रकार से हमें चौथी चीज क्या है भगवान का जो अस्तित्व है उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए और पांचवी चीज क्या है हाँ कि हमें भगवान को भावपूर्ण प्रार्थनाएं करनी चाहिए भगवान के सामने जाकर प्रेयर्स सम करें भगवान को जब हम उनके अस्तित्व को जानेंगे तो नेचुरली हमारे अंदर ये भावना आएगी कि भगवान विभू हैं वो ग्रेट हैं और मैं बहुत छोटा हूँ नगण्य जीव हूँ तुच्छ जीव हूँ और फिर हम उनसे रियली अपने हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं तो कोई व्यक्ति कह सकते कि मैं तो रोज़ प्रार्थना करता हूँ अधिकतर प्रार्थना किसके लिए हम करते हैं धनम जनम ये सब चीज़ों के लिए भौतिक चीज़ें बढ़ा दो भगवान मेरे लाइफ में भगवान के पास प्रॉब्लम लेकर ही जाते हैं कभी खुशी की न्यूज़ लेकर रेयरली पहुंचते हैं क्योंकि समय नहीं है ऐसा लाइफ में कोई समस्या के बिना दिन जाता ही नहीं है कुछ ना कुछ लगा रहता है तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि भगवान बहुत प्रार्थना कर ली आपको अभी अभी आप सब कुछ देख लीजिए मैं चलता हूँ नहीं इससे काम नहीं होने वाला अगली चीज क्या है छठी प्रैक्टिकल भक्तिमय सेवा करनी होगी क्या प्रैक्टिकल भक्तिमय सेवा इसलिए भक्ति शब्द का अर्थ है डिवोशनल सर्विस तो भगवान ऐसे नहीं है कि केवल प्रार्थना करो दस रुपए जाके हु में डालो कि आपने बहुत भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी आज मैंने मंदिर में जाके ये भावना आती ना हमें कि मैंने तो बस इतना डोनेशन डाल दिया ऐसे सिना तान के कॉलर खड़ी करके हम वापस आते और दस लोगों को बोल भी देते तो हम सोचते हैं कि मैंने उपकार कर लिया आकर हाँ भगवान के ऊपर मेरे कारण क्या हो रहा है भगवान की पूजा अर्चना हो रही है नहीं हाँ हमें भगवान के प्रैक्टिकल सेवा करनी चाहिए कुछ ना कुछ सर्विस हम भगवान की करें सेवा के लिए लालयित हो भगवान की सेवा करने के लिए जैसे महीना है पुस्तक वितरण करे भगवान के मैसेज को दूसरों को दे हाँ भगवान की कई प्रकार से सेवा करने का प्रयास करे और सेवा क्या है उनके नामों का उच्चारण एवरी डे करें लोग कहते हैं ना अंदर होना चाहिए बाहर से क्यों नाम लेना है हाँ? तो प्रसाद पाना है भोजन करना है तो व्यक्ति कैसे थाट बाट से खाता है कि नहीं लेकिन जो भगवान के नाम करने के समय आता है कथा सुनने का समय आता है कहते नही बाहर नहीं अंदर ही अंदर होना चाहिए ऐसे सब लोग नास्तिक है ऐसे सब लोग भागना चाहते हैं रियलिटी से तो इसलिए है भगवान के प्रैक्टिकल जो सेवा है हमें करने के लिए तत्पर होना चाहिए पूछना चाहिए क्या मैं सेवा कर सकती हूँ क्या सेवा कर सकता हूँ भगवान के लिए भगवान क्या अपेक्षा करते हैं हमसे भगवान तो यही कहते चार चीजें कहते हैं मन मना भवन मेरा भक्त बनो मुझे नमस्कार करो मेरी पूजा करो हम मेरे नामों का उच्चारण तो यही तो कृष्ण चाहते हमें थोड़े कृष्ण हमसे कुछ अपनी चीजें खींच रहे हैं हाँ इसलिए है भगवान की इस प्रकार से सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए प्रैक्टिकल सेवा और सातवीं चीज क्या है जब ऐसी भगवत सेवा में हम नियुक्त होते हैं तो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति स्थापित हो जाती है सातवीं चीजें फुल्ली सरेंडर हाँ शरणागत हो जाना चाहिए अपनी भावना को तो इसके महान उदाहरण कौन है सातों चीजें हम ध्रुव के जीवन में देखते हैं जो ध्रुव महाराज थे ध्रुव बालक थे। जब द्रुवा ने अपने जो फादर है उनके गोद में बैठने के लिए गए तो वहाँ उनकी जो थी सुरुचि उसने उनको क्या किया निकाल दिया खींच दिया तो उन्होंने पहली चीज अनुभव की क्या पहला पॉइंट क्या था हमारे डिस्कशन का भौतिक संसार के स्थिति का ज्ञान तो उन्होंने ये पहला ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मैं मतलब उनकी एक प्रकार से सिखा रही है कि तुम जिस चीज़ में का उनको सबसे पहले हुआ और दूसरी चीज उन्होंने अपने भौतिक स्थिति का भी उनको ज्ञान हो गया ध्रुवों को कैसे क्योंकि उनकी माँ ने कहा तुम्हें वहां तभी बैठ सकते हो यदि तुम मेरे कोक से मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो हाँ तो इनको पता चला कि ये मेरी स्थिति तो है नहीं मैं तो उसके गर्भ से मैंने जन्म नहीं लिया क्योंकि तुमने ऐसे स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है जिसमें तुम्हारे पिता उत्तानपाद रुचि नहीं रखते है रुचि किस में रखते है मुझमें रखते हैं ध्रुव की माता का नाम क्या था सुनिति और दूसरी का नाम क्या था सुरुचि तो उत्तान सुरुचि में रुचि रखते थे सुनिति में नहीं इस प्रकार से उनको वो भी ज्ञान हुआ और तीसरी चीज क्या है ध्रुव अपने सौभाग्य का ज्ञान भी वो अनुभव कर रहे थे क्या कि देखो मुझे कैसी माता मिली है सुनिति जैसी माता सुनिति जैसी माता हो तो उसके गर्भ से कौन से पुत्र जन्म लेंगे ध्रुव जहां नीति है वहीं ध्रुव जैसे बालक पैदा होंगे अन्यता नहीं तो इस प्रकार से यह भी अपने सौभाग्य का उनको ये नॉलेज होता है और चौथी चीज़ क्या है उनको ये भी ज्ञान प्राप्त करते वो भगवान के अस्तित्व का किनसे भगवान के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं अपनी माता को जाके पूछते हैं मुझे ब्रह्मा से भी बढ़कर पद चाहिए क्या करना चाहिए उन्होंने कहा भगवान ही दे सकते हैं तो भगवान का प्रथम नॉलेज सुनीति ने ध्रुव को दिया और आगे जाकर नारद मुनि ने भी उनको भगवान के अस्तित्व का ज्ञान दिया और पांचवी चीज क्या थी प्रार्थना. प्रार्थना तो नारद ने उनको प्रार्थना सिखाई कौन सी प्रार्थना सिखाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये सत्ययुगा में वो उच्चारण कर रहे थे तो भगवान की प्रार्थना उन्होंने की और सातवी चीज है छठी चीज है प्रैक्टिकल सेवा प्रैक्टिकल सेवा क्या उन्होंने मधुसूदन कृष्ण के विग्रह बनाए नारद के आदेश से उनकी सेवा की और छह महीने कठोर की, आ, जिसके द्वारा चीज क्या है? शरणागति फुल्ली शरणागति का भाव उनके हृदय में जागृत हो गया जब भगवान प्रकट हो गए के लिए, तो कि भगवान, तो भगवान कहते क्या चाहोगे तो कहते कि देखो स्वामी वरम नहीं आछे। वो कहते तो है मुझे किसी और वर की कामना नहीं है आप तो हीरे मोती देने वाले हो लेकिन मैं इतना मूर्ख कांच के टुकड़े मांगने के लिए है, मैं आपके पास आया ध्रुव किस कामना से गए थे ब्रह्मा ब्रह्मा का पद या ब्रह्मा जैसे बड़ा राज्य चाहिए, राज्य चाहिए इस प्रकार से आ, ये हम सीख सकते हैं ऋषभ देव की इस शिक्षा से कि कहते हैं कि जिसके पास मनुष्य जीवन है उस व्यक्ति को कष्टान कामान भौतिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अहरनिश दिन रात कष्ट नहीं करना चाहिए फिर किसका उदाहरण देते सुवर का उदाहरण देते हैं जो केवल अंततः इंद्रिय भोग या विष्टा प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है तो हमें भी अपना मनुष्य जीवन ऐसे गवाना नहीं चाहिए तो करना है तो क्या करें तो ऋषभ देव कहते हैं तपस्या करो कौन सी दिव्य तपस्या तपस्या से क्या होगा सत्व गुण की वृद्धि होगी और सत्वगुण से शुद्धि होगी और शुद्ध होकर हम भगवत सुख अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे और फिर ये भौतिक भोग की लालसा से हम मुक्त हो जाएंगे इसलिए ये सेवन स्टेप्स का ये प्रोग्राम है जिसको हमें जानना चाहिए और ये कब होगा जब हम निरंतर भगवान के भक्तों के सहचार्य में आते हैं और उत्साह के साथ जानने का प्रयास करते हैं उनके आदेशों का पालन करते हैं और निरंतर सेवा में प्रवृत्त होते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ग्रंथरा श्रीमद्भागवताम के पावन शील प्रभुपाद के गौर प्रेमानंदे